परमात्मा से भिन्न मत मान लेना जैसे नर्तक को नर्त से अलग नहीं किया जा सकता वैसे ही सृष्टा को सृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता धर्मगुरुओ ने तुम्हें भय सिखाया क्योंकि भय के आधार पर ही तुम्हारा शोषण हो सकता है धर्मगुरुओ ने तुम्हें संसार की घृणा सिखाई क्योंकि उस घृणा में डालकर ही वह तुम्हें बेचैनी में डाल सकते वह घृणा पूरी तो नहीं हो पाएगी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 विरोध त्याग निषेध इनसे तुम कैसे पहुंच पाओगे और इन से तुम अगर पहुंच भी गए तो तुम इनसे ही भरे रहोगे तुम परमात्मा को भी पहचान ना पाओगे अगर तुम आज जैसे हो ऐसे ही परमात्मा के सामने पहुंच जाओ तुम पहचान ना पाओगे पहचानोगे तो तुम ही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 और कोई दूसरा बर्दाश्त भी कर ले मुसलमान बर्दाश्त भी नहीं कर सकते अगर कोई वेद में सुधार कर दे तो हिंदू बहुत फिकिर न करेंगे अगर कोई गीता में भी दो चार पंक्तियां इधर उधर कर दे तो कहेंगे उसकी मौज है क्या करना लेकिन मुसलमान बर्दाश्त न करेंगे एक दूसरा फकीर राबिया के घर मेहमान था उसने सुबह ही कुरान उठा के पढ़ी देखा कि लकीरें कटी हुई हैं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 फिर मंजिल भी मुझे ढूंढती रही तमाम उम्र तो भी मुझे पा ना सकी सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही प्रेम के संबंध में बहुत बहुत होश रखना वहीं भूल हो गई तो परमात्मा से तुम सदा के लिए चूके उस सुधारोगे तभी परमात्मा की तरफ बढ़ पाओगे प्रेम के बिना न कोई प्रार्थना है न कोई परमात्मा है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 हाथ पैर ऐसे अकड़ जाते जैसे मुर्दे के हों सिर्फ श्वास धीमी धीमी चलती रहती उनके प्रेमी और भक्त बड़े परेशान हो जाते कि वो लौटेंगे या नहीं और प्रेमी और भक्त भी समझते कि ये तो बड़ी बेहोशी है लेकिन रामकृष्ण को जैसे ही होश आता है भक्तों की दृष्टि में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 भीतर उन्हें वो परम मधुशाला उपलब्ध हो गई भीतर वर्षा हो रही है मधु की भीतर आनंद में सरोबोर बाहर से बिल्कुल होश सदा है भीतर डूबे ठीक उल्टा मालूम होगा बुद्ध बाहर से होश पूर्ण मालूम होते भीतर डूबे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 दोनों का बराबर बल होगा तराजू के दोनों पड़े समान होंगे जहां बेहोस और होश दोनों मिल जाते वहीं वो, वो परम घटना घटती है जिसे हम निर्वाण कहें मोक्ष कहें ब्रह्मोपलब्धि कहें फिर सब सभेद नामों के हैं शब्दों के